देवी भागवत पांचवा स्क महिषासुर का सामना करने के विषय में इंद्र का बृहस्पति जी से परामर्श व्यास जी कहते हैं इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति जी हंस उनसे कहने लगे बृहस्पति जी बोले देवराज इस अवसर पर मैं न तो तुम्हें जाने की प्रेरणा ही कर सकता हूँ और न रोक ही सकता हूँ क्योंकि युद्ध करने वाले की हार और जीत बिल्कुल अनिश्चित रहती है शचीपते होनहार के विषय में तुम्हारा किंचन मात्र दोष नहीं है सुख अथवा दुख पहले से ही निश्चित हो चुके हैं अतः इनका सामने आ जाना अनिवार्य है तथापि बुद्धिमान पुरुषों को निरंतर यत्नशील बने रहना चाहिए कार्य सिद्ध होना या न होना तो सदा देव के अधीन है व्यास जी कहते हैं सचिपति इंद्र बृहस्पति जी के सार सत्य वचन सुनकर ब्रह्मा जी के शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले पितामह आप संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष हैं इस समय महिषासुर नामक दैत्य स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने सैनिक बल का विपुल संग्रह करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है अन्य भी जितने दानव सब के सब महिषासुर की सेना में सम्मिलित हो गए हैं वे सभी युद्धाभिलाषी महान पराक्रमी एवं युद्ध की कला के विशेषज्ञ हैं महाप्राज्ञ महिषासुर के भय से अत्यंत घबराकर अब मैं आपकी शरण में आया हूं। आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है अतः आप मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए ब्रह्मा जी ने कहा इस समय हम सब लोग कैलाश पर्वत पर चलें, भगवान शंकर और अपाल बलशाली श्री विष्णु के अगुआ बनाकर युद्ध का कार्यक्रम निश्चित किया जाए सभी देवताओं के साथ बैठ देश और काल के संबंध में भली भांति विचार करके युद्ध करना समुचित होगा मूर्खतावश बलाबल का विचार किए बिना ही सहता कार्य करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों को सांस लेकर वे कैलाश के लिए चल पड़े वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों द्वारा वे भगवान महेश्वर की स्तुति करने लगे शंकर जी के प्रसन्न हो जाने पर उन्हें अपना अग्रगामी बनाकर सबने विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया वैकुंठ में पहुंचकर स्तुति करने के पश्चात देवाधिदेव भगवान श्रीहरि से अपने आने का उद्देश्य बतलाया और कहा कि वर पा जाने के कारण महिषासुर में असीम अभिमान आ गया है उसके महान भय से मैं व्याकुल हो रहा हूँ देवराज इंद्र के भय की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित ब्रह्मादि देवताओं से कहा कि हम लोगों का महिषासुर के साथ दुर्जय संग्राम हो और उसमें वह दानों काम आ जाए जी कहते हैं ऐसा कार्यक्रम निश्चित करके ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े ब्रह्मा जी हंस पर बैठे भगवान विष्णु के वाहन गरुण हुए शंकर जी वृषभ पर सवार हुए इंद्र ने ऐरावत हाथी की पीठ पर आसन जमाया के मोर पर चढ़े और जमराज ने भैंसे की सवारी की अपने सैनिक बल को संभालकर जो ही ये युक्त देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुर के द्वारा सुरक्षित मदोनमत दानवी सेना सामने मिल गई फिर तो वही देवताओं और दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया भाती भाती के भयंकर अस्त्र लेकर वे परस्पर एक दूसरे को मारने काटने लगे महिषासुर के सेना अध्यक्ष महाबली चिक्छु ने हाथी पर बैठकर पांच बाणों से इंद्र को मारा देवराज भी तुरंत उसके प्रतिकार में लग गए उन्होंने अपने बाणों से चिक्चुर के बाण काट डाले साथ ही अर्धचंद्र संजक बाण से उसकी छाती में चोट पहुंचाई उस बाण से व्यथित हो जाने के कारण महसासुर का सेना नायक हाथी पर बैठे ही मूर्चित हो गया तदन इंद्र ने हाथी की सूढ़ पर वज्र से प्रहार किया वज्र लगते ही हाथी की कट गई और उसके प्राण कर उठा उसने बिड़ाल नामक पराक्रमी दानव से कहा महाबाभो तुम बड़े शुरवीर हो इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है तुम जाओ और उसे परास्त कर दो वरुण प्रभृति अन्य भी जितने देवता है उन्हें मारकर मेरे पास लौट आना